हेलो हेलो हेलो कोई है कोई है विक्रांत इस ब्लैक कलर के मेटल डोर के पास जाकर जोर से चिल्ला रहा था वो इस दरवाजे पर कान लगाकर अंदर की स्थिति का पता लगाने की कोशिश कर रहा था सुमोना सुमोना तुम अंदर हो क्या डरो मत यहाँ पुलिस आ चुकी है सुमोना विक्रांत ने इस मेटल के दरवाजे पर अपना कान सटा रखा था इस मेटल के डोर पर न जाने कहा से पानी रिश्ता हुआ आ रहा था जिससे वहा हाथ रखने पर हाथ गीला होता जा रहा था कान लगाकर अंदर की हलचल सुनने की कोशिश करने लग गया लेकिन उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था विक्रांत ने फिर से दरवाजे को जोर से पीटते हुए आवाज लगाई ताकि भीतर की कोई हलचल सुन सके लेकिन फिर भी उसे कुछ समझ नहीं आया अगर यह सुगोना अंदर है तो फिर उसकी जान खतरे में है हमें जल्द से जल्द यह दरवाजा खोलना पड़ेगा वरना उसकी मौत हो जाएगी मुझे तो लग रहा है कि वो अब तक मर चुकी है विक्रांत ने इस मेटल दरवाजे पर लटके हुए ताले को खींचते हुए कहा विक्रांत ने तुरंत ही अपने अदृश्य शक्ति के दिए हुए टूल लिस्ट को चेक किया उसमें वो फिर से किसी जादुई चाबी को ढूंढ रहा था जिससे वो इस लॉक को खोल सके लेकिन अब विक्रांत के पास ऐसा कोई भी टूल नहीं था मैं एनर्जी बूस्टर का यूज कर लू क्या एनर्जी बूस्टर की मदद से जहां पावर लगाते इस डोर कोई तोड़ डालूं विक्रांत मन ही मन सोच रहा था तभी उसे याद आया कि गाड़ी में एक कुल्हाड़ी रखी हुई है इसकी मदद से लॉक खोला जा सकता है उसे राजीव जल्दी लेकर आओ लॉक तोड़ना है ओके सर जाता हूँ राजीव तुरंत ही भागते हुए बाहर की तरफ जाने लगा रुको एक मिनट यहाँ चाबी पड़ी अचानक से देव बोल पड़ा उसे यहाँ दराज में पड़ी चाबी मिल गई थी उसने विक्रांत की तरफ इस चाबी को बढ़ाते हुए कहा देखो हो सकता है इसमें से कोई चाबी लग जाए विक्रांत जल्दी से उसके हाथ से चाबी का छला लिया और फिर उसने तुरंत ही पहली चाबी को लॉक में लगा दिया विक्रांत की किस्मत अच्छी थी पहले ही चाबी से लॉक खुल गया फटाफट उसने ताले को निकालकर दूर फेंका और दरवाजे की कुंडी को खोल दिया ये दरवाजा काफी भारी मेटल से बना हुआ था तो इसे खोलने के लिए काफी ताकत से इसे धकेलना पड़ा विक्रांत ने ताकत लगाते हुए दरवाजे को अंदर की तरफ धकेला जोर की आवाज के साथ दरवाजा खुल गया दरवाजा खुल चुका था ये तीनों लोग फटाफट अंदर दाखिल हुए वहाँ पर न जाने कहा से पानी टपक रहा था पूरी फर्श गीली पड़ी हुई थी वो काला अंधेरा छाया हुआ था विक्रांत ने राजीव के से अपने हाथ हाथ से अपने में ले लिया और फिर धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ने लगा कुछ दूर जाने के बाद जमीन पर कोई लेटा हुआ दिखाई पड़ा ये सब लोग भागते हुए वहाँ पहुंचे तो देखा की पीले रंग के कपड़े में एक लड़की वहाँ पड़ी हुई थी लेकिन ये समझ नहीं आ रहा था की वो लड़की जिंदा है या कोई लाश पड़ी हुई है विक्रांत ने उस लड़की को पलट उसके नाक पर हाथ लगाते हुए जानने की कोशिश की कि इसमें सांस आ रही है या नहीं अच्छी बात यह थी कि अभी भी लड़की की सांस हल्की हल्की चल रही थी लेकिन अगर इसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल ना पहुंचाया गया और इसे कुछ खाने के लिए नहीं दिया गया तो फिर इसकी मौत हो सकती है ये जिंदा है जिंदा है जल्दी करो उठाओ इसे बाहर चलो इसे जल्दी करो विक्रांत ने तुरंत ही राजीव और देव को इशारा करते हुए इसे यहाँ से बाहर निकालने के लिए कहा और जल्दी से बाहर सबको इन्फॉर्म करो उनको बोलो एम्बुलेंस को कॉल कर दे और बाकी पूरी टीम को भी बुला लो विक्रांत ने इस लड़की के चेहरे को ध्यान से देखा उसके फेस पर चोट के कई सारे निशान बने हुए थे फिर समझ आया की उसका कुत्ता इतनी देर से क्यों भोंक रहा था सच में उसने पहले ही भाप लिया था की यहाँ पर किसी को रखा गया है सच में विक्रांत के कुत्ते ने शैलॉक होम्स के नाम की इज्जत रख ली थी सर राजीव ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा सर जहाँ तक मैंने सुनाया कि अगर कोई इंसान बहुत दिन तक अंधेरे में इस तरह से बांध कर रखा गया हो तो उसे तुरंत ही तेज लाइट में नहीं ले जाना चाहिए so, hmm, -फट यहाँ से बाहर ले चलो न हो तो इसकी आँख पर पट्टी लगा दो लेकिन बाहर ले चलो इसे तुरंत राजीव को विक्रांत के हड़बड़ी का कारण समझ में नहीं आया उसने हैरान होते हुए कहा लेकिन इतनी जल्दी क्या है मेडिकल टीम को आ जाने देते न नहीं तुम समझ नहीं रहे हो विक्रांत ने जवाब दिया फटाफट इसको बाहर निकालो और वहाँ अमित को बोलो कि यहाँ जितनी जल्दी हो सके फोर्स बुला ले और तुम लोग भी अपनी गन निकाल कर रेडी हो जाओ गन? मतलब यहाँ भी कुछ खतरा है क्या अभी देव ने चौंकते हुए कहा अगर मेरा शक सही है तो फिर रोनित बहुत जल्द यहाँ आने वाला है तुम ऊपर से अमित को यहाँ से हट जाने के लिए कहो और हम लोग यहाँ छुपे रहेंगे और जब रोनित अंदर आये तो तुरंत उसे दबोचना है विक्रांत की बात सुनकर देव और राजीव दोनों ही शॉक्ड रहे क्या बात कर रहे हैं सर रोनित पागल थोड़ी है ना जो यहाँ वापस आएगा वो तो खुद अपने पैसे निकालकर कर यहाँ से भागने की फिराक में है। अब तक वो भाग भी चुका होगा हे यही तो तुम लोग समझे नहीं अगर इतने ही समझ गए होते तो तुम्हारा नाम भी विक्रांत सक्सेना होता विक्रांत ने हंसते हुए कहा देव और राजीव उसकी तरफ अजीब से एक्सप्रेशन के साथ देखने लगे देखो ये है सुमोना अरोड़ा ये साल दो में हुए बस एक्सीडेंट की आखिरी बची हुई विक्टिम है इसको मारने के बाद रोनित बनर्जी का काम पूरा हो जाएगा फिर वो किसी का मर्डर नहीं करने वाला दूसरी बात ये कि वो अभी तक छह लोगों को मार चुका है तो उसे अब अपनी भी जान की कोई परवाह नहीं है अगर सुमोना को मारने के लिए उसे अपनी जान भी गंवानी पड़े तो भी उसे कोई फर्क नहीं है इसलिए रोनित बनर्जी जब तक सुमोना को मार नहीं लेगा तब तक वो कहीं नहीं जाएगा वो गोरेगा स्टेशन के पास ए में पैसे निकालने सिर्फ इसलिए गया हुआ है क्यूँकि वो पुलिस का ध्यान भटकाना चाहता है इधर पुलिस गोरेगा के लिए निकलेगी और वहाँ पहुँच रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन की तलाशी लेगी उधर रोनित भाग तो आएगा और सुमोना को मारकर अपना बदला पूरा करेगा विक्रांत ने सारी बात देव और राजीव को समझा डाली समझे यस सर समझ गए राजीव ने कहा समझ गए तो फिर फटाफट इसको यहाँ से बाहर निकालो और गन निकाल कर थोड़े एक्शन के लिए रेडी हो जाओ विक्रांत ने कहा इसके बाद ये लोग फटाफट सुमोना को उठा बेसमेंट एरिया ऐसी बाहर निकालने लगे अब लोग सीढ़ी के पास ही पहुँचे थे इन्हें बाहर ऐसी गोलियों के चलने की आवाज सुनाई दी तुरंत ही ये लोग सीढ़ी के रास्ते से हटकर एक दीवार से चिपक कर खड़े हो गए लगता है आ गया साला देव ने कहा रुको मैं देखता आकर खड़ा हो गया तभी एक गोली उसके कान के ठीक बगल से निकल गई विक्रांत फिर से भागकर दीवार के पीछे आ गया तभी ऊपर से कुछ स्प्रे टाइप का बॉक्स नीचे की तरफ फेंका गया जो की सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ नीचे फर्श पर आकर गिर पड़ा इसमें से सफेद रंग का तेज धुआं निकल रहा था बहुत तेजी से यह धुआं अंदर बेसमेंट में भरने लगा विक्रांत समझ गया कि ये वही जहरीली गैस है जो रोहित ने बुक स्टोर में छोड़ी हुई थी उसने तुरंत ही अपने अदृश्य सांस लेने वाले टूल को एक्टिव कर लिया लेकिन इस वक्त चिंता अपने साथ के दो इन्वेस्टिगेटर्स और अपने कुत्ते शैरला की थी ऊपर से सुमोना भी क्यों जिंदा बची हुई थी अगर इन लोगों को कुछ हो गया तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी विक्रांत ने तुरंत ही चिल्लाते हुए कहा सांस मत लेना ये जहरीली गैस है फटाफट दूर भागो यहाँ से देखो यहाँ पर कहीं फेस मास्क भी रखा होगा जल्दी पहनो बिना पहने सांस मत लेना तड़ा तभी विक्रांत इन लोगों को जहरीली गैस से बचने की सलाह दे रहा था की अचानक से उसे फिर से गोली चलने की आवाज सुनाई पड़ी चलो ने भोंकना शुरू कर दिया उधर राजीव और देव मिलकर सुमोना को लेकर अंदर कमरे की तरफ भागे ताकि ये लोग जहरीली गैस के प्रभाव से खुद को बचा सके देव इधर उधर भागते हुए फेस मास्क ढूंढने लग गया ताकि जल्द से जल्द इसे चेहरे पर लगाकर गैस के प्रभाव से बचा जा सके क्योंकि अगर ये लोग यहाँ पर गैस के इफेक्ट से बेहोश हो गए तो फिर यहाँ ऐसी सही सलामत निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्यूँकी अगर एक बार रोनित नीचे आ गया तो फिर वो सुमोना को सीधे गोली मार देगा और हो सकता है की उसे बचाने के चक्कर में देव राजीव या विक्रांत को भी गोली का सामना करना पड़ जाए उधर ऊपर की तरफ से लगातार गोलियों के चलने की आवाज आ रही थी विक्रांत सोच में पड़ा हुआ था कि आखिर कैसे यहाँ से बचकर निकला जाए तभी उसको नैना की कही हुई बात याद आ गई पुलिस वाले हम हैं या लोग ये बात नैना ने बैंक के लुटेरों को पकड़ते समय कही थी तब बैंक के लुटेरे भी इसी तरह से गोलियां चला रहे थे और फिर नैना ने जब गोलियां चलानी शुरू की तो सब ने सरेंडर बोल दिया उसने कहा था डरना मुजरिमो को चाहिए पुलिस को नहीं अगर ये गोली चला सकता है तो मैं क्यों नहीं विक्रांत ने बिना कुछ देखे समझे लगातार गोली चलाना शुरू कर दिया जवाब में ऊपर से भी काफी गोलियां चल रही थी ऐसा लग रहा था कि रोनित ने वहां ऊपर मौजूद अमित और बाकी के अन्य इन्वेस्टिगेटर्स को पहले ही बेहोश कर दिया है इस वक्त विक्रांत नीचे था और रोनित ऊंचाई पर मौजूद था ऐसे उसे गोली चलाने में दिक्कत हो रही थी जल्दी उसके बंदूक की गोलियां भी खत्म हो जाएगी ऐसे में विक्रांत कुछ और तरकीब सोचने लगा उसे तभी याद आया की उसके पास अदृश्य शक्ति का दिया हुआ एक बुलेट प्रूफ जैकेट भी है ये याद आते विक्रांत जोश लवरेज हो उठा उसने तुरंत ही अपने अदृश्य टूल लिस्ट में से बुलेट प्रूफ जैकेट को एक्टिवेट किया और फिर बिना किसी की परवाह किए सीढ़ी के सहारे ऊपर की तरफ तेजी से बढ़ने लगा